महाभारत शांति पर्व एक पराशर गीता कर्म फल की अनादिता तथा पुण्य कर्म से लाभ पर मनोरथ रथम प्राप्य इंद्रिया रश्मिशंभूत गति बुद्धिमान परासर जी कहते हैं राजन रूप घोड़ों से युक्त मनोमय सूक्ष्म शरीर एक रथ है ज्ञानाकार वृत्तियाँ ही इस रथ के घोड़ों की बागडोर है इन उपकरणों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर जो पुरुष यात्रा करता है वह बुद्धिमान है सेवाश्रित मनसावृत्त हस्ता निर्वृत्ता न तो परस्परान जो मनुष्य इंद्रियों की बाह्य वृत्ति से रहित अंतर्मुख होकर ईश्वर की शरण में गए हुए मन के द्वारा उनकी उपासना करता है उसकी वह उपासना श्रेष्ठ समझी जाती है ऐसी उपासना किसी विद्वान एवं भक्त ब्राह्मण के वरद हस्त से ही उपलब्ध होती है समान योग्यता वाले आपस के लोगों से उसकी प्राप्ति नहीं होती आयुर्ण सुलभम लबा नवकर प्रधान्थ मनुष्य शरीर की आयु सुलभ नहीं है वह दुर्लभ वस्तु है उसे पाकर आत्मा को नीचे नहीं गिरना चाहिए मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य कर्म के अनुष्ठान द्वारा आत्मा के उत्थान के लिए सदा प्रयत्न करता रहे वर्णे परिभ्रष्टो न वही सम्मान ना समकर्म से भते ही जो मनुष्य दुष्कर्म करके वर्ण से भ्रष्ट हो जाता है वह कदापि सम्मान पाने के योग्य नहीं है इसके सिवा जो मनुष्य सत्गुण के द्वारा सत्कार पाकर फिर राजस्कर्म का सेवन करने लगता है वह भी सम्मान के योग्य नहीं है दुर्लभम तमल्यापे न पुण्य कर्म से ही मनुष्य उत्तम वर्ण में जन्म पाता है पापी के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है वह उसे न पाकर अपने पाप कर्म के द्वारा अपना ही नाश करता है अज्ञान पापम तब सेवा भी निर्गुण देत पापम भी कर्म फलती पापमे स्वयं कृतम तस्मा पापं, पापं न सेवेत कर्म दुख फलोदय अनुजान में जो पाप बन जाए उसे तपस्या के द्वारा नष्ट कर दे क्योंकि अपना किया हुआ पाप कर्म पाप रूप दुख के रूप में ही फलता है अतः दुख में फल देने वाले पाप कर्म का कदापि सेवन न करे पापानुबंधम शुचि कुशलिन पाप से संबंध रखने वाला जो कर्म है उसका कितना ही बड़ा लौकिक सुख रूप फल क्यों न हो बुद्धिमान पुरुष उसका कदापि सेवन न करे वह उससे उसी तरह दूर रहे जैसे पवित्र मनुष्य चांडाल थे किम कष्ट अन पशा फ प्रत्यापन ही तत् नात्मा तब विरो क्या पाप कर्म का कोई दुखदायक फल मैं देखता हूँ अर्थात नहीं देखता ऐसा मानकर पाप में प्रवृत्त हुए मनुष्य को परमात्मा का चिंतन अच्छा नहीं लगता प्रत्यापत्ति यसे बालिश जायते तस्या सो महाप्रस्थितोपाते इस संसार में जिस मूर्ख को तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होती उस मनुष्य को परलोक में जाने पर महान संताप भोगना पड़ता है विरक्तम शोध्यते वस्त्रम न तो कृष्णोपसंहित प्रयत्न मनुष्य इंद्र पाप में वं बिना रंगा हुआ वस्त्र धोने से स्वच्छ हो जाता है किंतु जो काले रंग में रंगा हो वह प्रयत्न करने से भी सफेद नहीं होता पाप को भी ऐसा ही समझो उसका रंग भी जल्दी नहीं उतरता है स्वयं कृत्वा तु यह पाप हम शुभमे वेठते प्राय चितम नुम उभये पृथक जो स्वयं जान बूझ कर पाप करने के पश्चात उसके प्रायश्चित के उद्देश्य से शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है वह शुभ और अशुभ दोनों का पृथक पृथक फल भोगता है अज्ञात तो कृतासा अहिंसा ब्राह्मणा शास्त्र निर्देशा ब्रह्मवादिन तथा काम कृतमसैवाकर्षति ब्रह्मशास्त्रा ब्राह्मणा ब्रह्मवादि अनजान में जो हिंसा हो जाती है उसे अहिंसा व्रत का पालन दूर कर देता है ब्रह्मवादी ब्राह्मण शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही कहते हैं किंतु स्वेच्छा से किए हुए हिंसा में पाप पापकर्म को अहिंसा का व्रत भी दूर नहीं कर सकता ऐसा वेद शास्त्रों के ज्ञाता वेद का उपदेश देने वाले ब्राह्मणों का कथन है अहम तथापश्या कर्म यद्र तथिकतम गुणयुक्त प्रकाशम व पापे नोपित परंतु मैं तो ऐसा देखता हूँ कि जो कर्म किया गया है वह पुण्य हो या पापयुक्त प्रकट रूप में किया गया हो या छिपाकर तथा जान ज्या, बुझ कर किया गया हो या अनजाने में वह अपना फल अवश्य देता ही है यथा सूक्ष्मी कर्माणी फलंती है यथा तथम बुद्धियुक्ता मनसा सह भवत्कल्प फल से कर्म जैसे मन से सोच विचार कर बुद्धि द्वारा निश्चय करके जो स्थूल या सूक्ष्म कर्म यहाँ किए जाते हैं वे यथा योग्य फल अवश्य देते हैं उसी प्रकार हिंसा आदि उग्र कर्म के द्वारा अनुजान में किया हुआ भयंकर पाप यदि सदा बनता रहे तो उसका फल भी मिलता है अंतर इतना ही है कि जानबूझकर किए हुए कर्म की अपेक्षा उसका फल बहुत कम हो जाता है कर्म आड़ी दैवत मुनि भी नरितान धर्मात्मा श्रुत्वा श्रुता चापीन को देवताओं और मुनियों द्वारा जो अनुचित कर्म किए गए हों धर्मात्मा पुरुष उनका अनुकरण न करे और उन कर्मों को सुनकर भी उन देवता आदि की निंदा भी न करे संचित्य मनसा राजक्य कौती करोति शुभ कर्म सभद्राणी पश्यति राजन जो मनुष्य मन से खूब सोच विचार कर अमुक काम मुझसे हो सकेगा या नहीं इसका निश्चय करके शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है वह अवश्य अपनी भलाई देखता है नवे कपाल संयती यथा नवे तर तथा भाव प्राप्त होती सुखभावित जैसे नए बने हुए कच्चे घड़े में रखा हुआ जल नष्ट हो जाता है परंतु पके पकाए घड़े में रखा हुआ ज्यो का त्यों बना रहता है उसी प्रकार परिपक्व विशुद्ध अंतःकरण में संपादित सुखदायक रहते हैं ये यतो यम वृद्धे वृद्धिवापनोति कर्मी बुद्धि तो पक्के घड़े में यदि दूसरा जल डाला जाए तो पात्र में रखा हुआ पहले का जल और नया डाला हुआ जल दोनों मिलकर बढ़ जाते हैं और इस प्रकार वह घड़ा अधिक जल से संपन्न हो जाता है उसी तरह यहां विवेक पूर्वक किए हुए जो पुण्य कर्म संचित हैं उन्हीं के समान जो नए पुण्य कर्म किए जाते हैं वे दोनों मिलकर अधिक पुण्यतम कर्म हो जाते हैं और उनके द्वारा वह पुरुष महान पुण्यात्मा हो जाता है राग्या नतास्चा प्रजानाम। राजा चेतव्या शत्रुचोनता सम्यक कर्तव्य पालन च प्रजा अभिश्चे बहु यज्ञ अन्ते मध्ये वावन मश्रित स्थेय राजा को चाहिए कि वह बढ़े हुए शत्रुओं को जीते प्रजा का न्याय पूर्वक पालन करे नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा अग्निदेव को तृप्त करे तथा वैराग्य होने पर मध्यम अवस्था में अथवा अंतिम अवस्था में, में धर्मशीलो भूतान चात्मा अनुप्य सूजात्म सत्या सत्य न शील सुखम नरेन्द्र राजन प्रत्येक पुरुष को इंद्र संयमी और धर्मात्मा होकर समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझना चाहिए जो विद्या तप और अवस्था में अपने से बड़े हों अथवा अच्छा गुरु कोट के लोग हों उन सबकी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए सत्य भाषण और अच्छे आचार विचार से ही सुख मिलता है ये श्री महाभारती शांति पर्वण मोक्षधर्म पराशर गीता एक नवत्धिक्विशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पराशर गीता विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ